Oh तो मा ओम वो शांति शांति, शांति योग दर्शन की नवासीवी कक्षा योग दर्शन के तृतीय पात विभूति पात का प्रसंग चल रहा था और पिछली कक्षा में हमने नवे सूत्र तक बात देखी थी जिसमें महर्षि पतंजलि जी ने निरोध परिणाम के बारे में बताया था परिणाम यानी तो बदलाव चित्त जब निरुद्ध अवस्था में रहता है निरुद्ध अवस्था में जाता है तब वहां पर क्या हो रहा होता है जिस समय हमारे मन में वृत्तियां उठ रही होती हैं विचार चल रहे होते हैं तब तो चित्त में बदलाव होता है जमें पता लगता है हम अनुमान कर सकते हैं क्योंकि कुछ बदलता हुआ हमें प्रतीत होता है अलग अलग वृत्तियों का आना ये परिवर्तन का द्योतक है परिवर्तन हो रहा है लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में जबकि चित्त वृत्तियां रुक जाती हैं चित्तवृत्तियों का चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है उस समय में चित्त में कोई परिवर्तन हो रहा होता है या नहीं हो रहा होता है ये एक प्रश्न उठता है जब चित्त सदा परिवर्तनशील है सत्वर स्तंभ इन तीन गुणों से वो बना है और उसमें परिवर्तन होते ही रहते हैं तो जब ये सदा होता है तो निरोध अवस्था में भी होना चाहिए तो निरोधा निरोधावस्था में भी होता है या नहीं होता है और परिवर्तन होता है तो क्या परिवर्तन वहां हो रहा होता है इस बात को बताने के लिए इन्होंने निरोध परिणाम बताया था निरोध परिणाम में क्या होता है निरुद्धावस्था के संस्कार बढ़ते हैं बनते हैं जमते हैं और व्युत्थान संस्कार जो से नीचे के संस्कार हैं वो संस्कार क्षीण होते हैं दुर्बल होते हैं हटते हैं निरोध अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि में भी संस्कार बनते हैं ये बात पहले प्रथम पाद के अंतिम सूत्र में आ ही चुकी है व्यास जी ने भी भाष्य में भी वो कहा ही है भले ही वहां वृत्तियां नहीं हैं लेकिन संस्कार तो पड़ रहे हैं ये हमें वहां पर भी स्पष्ट था तो निरोध संस्कार बनेंगे और व्युत्थान संस्कार हटेंगे इनका अभिभाव और प्रादुर्भाव उत्थान संस्कार दबेंगे और निरोध संस्कार उत्पन्न होंगे और प्रबल होंगे ये दोनों बातें यहाँ पर होती हैं ऐसा निरोध परिणाम के समय में चित्त में होता रहता है यहाँ तक का हमने देखा था तो पिछले पार्ट में किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कुछ है सूत्र संख्या सात सूत्र संख्या सात सात इसमें जो त्रयम अंतरंगम पूर्व बोला है तो हम हाँ ये देखे थे कि तीन में समाधि भी है और समाधि के इनको अंतरंग मान रहे थे तो वो किस प्रकार है तो विचारानुगत समाधि के लिए वितर्क तक का जो समाधि है उसको हम अंतरंग देख रहे थे उसी तरह आनंदानुगत के लिए विचारानुगत तक हम देख रहे थे हाँ. तो जब जबर वितरकानुगत समाधि है उसके लिए फिर कौनसी समाधि को हम अंतरंग मानेंगे अलग से कुछ नहीं ले सकते उसमें उसको स्वयं को ही स्वीकार करना पड़ेगा और उसकी दृष्टि से हमें या तो देखना नहीं होगा समस्या यहां पर यह है आपका जो प्रश्न है और उसके पीछे भी जो सारा कथन था कि त्रयम अंतरंगम पूर्वे है वचन तो यह है पूर्व की अपेक्षा से यानी पूर्व के पांच अंगों की अपेक्षा से ये तीन अंतरंग हैं अर्थात तो वो पांच बहिरंग किसके योग के योग के ये आठ अंग हैं और योग के पांच अंग प्रारंभ के बहिरंग हैं और अंत के तीन अंतरंग जब हम योग लेंगे यानी समाधि से भिन्न स्थिति बस एक योग चीज है जिसके आठ अंग हैं और उन आठ अंगों में पांच और तीन का विभाजन करके बहिरंग अंतरंग बता दिया इतना करके चलेंगे तो समाधि भी अंतरंग में आ जाएगी और उसमें संप्रज्ञात असंप्रज्ञात दोनों आ जाएंगे लेकिन क्योंकि आगे का वर्णन असंप्रज्ञात के लिए अलग से किया तो इसलिए मुख्य रूप से संप्रज्ञात को यहां पर लेते हैं लेकिन जब हम इस दृष्टि से सोचते हैं कि अंतरंग किसका अंतरंग तो योग का अंतरंग और योग क्या है तो योग का मतलब समाधि है योगश्चित वृत्ति निरोध है तो ऐसे में जब संप्रज्ञात समाधि होगी तो उसका अंतरंग कौन सा होगा रोके अंतरंग बहिरंग में योग लेते हैं और योग का मतलब हम समाधि लेते हैं योगश्चित वृत्ति निरोध तो किसका अंतरंग यानी अंतरंग जो जिसका अंतरंग है जिसका बहि है वो अंतरंग और बहि से अन्य देखते हैं हम ठीक है उसको छोड़कर के जब हम देखेंगे जब ऐसा देखने का प्रयास रहता है तब ये सवितर्क निर्वितर्क सभी चार, निर्विचार आदि के भेद की, की दृष्टि से आपके सामने बात रखी थी और इसमें जो आपका प्रश्न है कि सवितर्क को मैं किसको मानेंगे वितर्क में किसको मानेंगे वितर्कानुगत समाधि होगी तब इधर तीन कौन से बनेंगे उसको छोड़ना ही पड़ेगा वहां पर विचार में सवितर्क निर्वितर्क की दृष्टि से सवितर्क को हम उधर तीन लेंगे सवितर्क को रखेंगे तो कुछ नहीं बन पाएगा क्योंकि उसके पहले कोई समाधि है नहीं दूसरा ये इस दृष्टि से था कि जो अंतरंग किसका है बहिरंग किसका है वो हम अलग देख रहे हैं तब नहीं तो इसका दूसरा सरल तरीका यह है कि जिस चीज को हम कह रहे हैं वो भी उसमें सम्मिलित है मान लीजिए हमारा घर है घर का कुछ भाग बाहर का है और कुछ अंदर अंदर का है ठीक है चिकित्सालय है उसका कुछ भाग बाहर का है कुछ अंदर का है तो जो बाहर का है वो किसकी अपेक्षा से बाहर कहेंगे अंदर वाले की अपेक्षा से कहेंगे अंदर के कमरे हैं ये है और अंतरंग किसकी अपेक्षा से कहेंगे बाहर की अपेक्षा से तो परस्पर ही होगा अंतरंग भी किसी और की अपेक्षा से हो ऐसा तो नहीं कहेंगे हम यहां अंदर कोई और कमरा हो अलग से उसकी अपेक्षा कहेंगे कि ये अंतरंग है तो ऐसा नहीं है हाँ अंदर के कमरों में भी एक कमरा है बैठक का जिसमें बाहर के लोग भी आते हैं जाते हैं उठना बैठना है एक हमारा अंदर का कमरा है बिल्कुल व्यक्तिगत कक्ष है उसमें बाहर का कोई नहीं आ सकता तो बाहर के मैदान की अपेक्षा द्वार की अपेक्षा तो सारे कमरे अंतरंग हैं, लेकिन एक जो बिल्कुल हमारा व्यक्तिगत निजी कमरा है वो हमारा अंतरंग है और उसकी अपेक्षा अन्य कमरे भी बही रंग कहलाएंगे लेकिन उसको भी हम कहेंगे तो किसका है तो यहां एक पूरा घर हमने देखा पूरे घर का कुछ भाग बाहर का है कुछ भाग अंदर का है ऐसे ही योग एक पूरे भवन की तरह से हो गया पूरा क्षेत्र हो गया और उसके जो ये आठ अंग हैं, इसमें कुछ भाग बहिरंग में है कुछ अंतरंग में क्योंकि योग का मूल अर्थ तो समाधि ही है चित्तवृत्ति निरोध ही है और इसीलिए जो त्रयम अंतरंगम पूर्व और तदपी बहिंगम निर्वीज है निर्वीज समाधि की अपेक्षा संप्रज्ञात समाधि वाला ये या तो धारणा ध्यान समाधि तीनों उन तीनों को भी बहिरंग कर दिया है क्योंकि योग का मूल तो वहीं पर ही है अंतरंग में है यानी निर्बीज समाधि में है निरोध समाधि में है असंप्रजात समाधि में ठीक है।, है और कुछ किन्हीं को पूछना है आचार्य जी सूत्र नौ में जी बोलिए निरोध की दशा में चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं है हाँ। और चित्त कुछ भी कोई इसमें व्यापार नहीं चल रहा होता है तो इसमें जो भाष्य में चौथी पंक्ति है निरोध क्षणम चित इस पंक्ति का अर्थ एक बार समझा दीजिए आप जो शुरुआत आपने की थी उसकी दृष्टि से पहले बोलता हूँ फिर पंक्ति का अर्थ भी बताता हूँ वैस भाष्य में एकदम स्पष्ट किया गया है कि वृत्तियां तो रुक जाती है लेकिन संस्कार नहीं संस्कार अभी समाप्त नहीं हुए हैं संस्कारों के स्तर पर ये चल रहे वृत्ति के स्तर पर रुक गया है वहां यह सारा का चल रहा है तो पंक्ति जो आप पूछ रही है निरोध क्षणम चित चित्तम, चित्तम चित्त ये प्रथम अभिव्यक्ति एक वचन है यह अनवे क्रिया का कर्ता है चित्तम अनवेदी चित्त अन्वेत होता है अनुसरण करता है उसके अनुरूप रहता है किसके निरोध क्षण के निरोध क्षणम ये द्वितीय विभक्ति एक वचन लेते हैं निरोध क्षण को या हिंदी में बोलते हैं तो का चित्त चितरोध क्षण का अन्वय करता है अनुसरण करता है निरोध क्षण मतलब क्षण यानी समय जिस समय निरुद्ध अवस्था चल रही है उस समय चित्त जैसा है जैसी निरुद्ध अवस्था है बस उसी का अनुसरण चित्त करता है अर्थात चित्त में भी वृत्तियां नहीं रहती हैं निरुद्ध अवस्था में संस्कारों का अभिभाव प्रादुर्भाव होता है तो चित्त चित्त में वैसा ही होता रहेगा चित्त उसका अनुसरण करेगा तो निरोध क्षणम चित्तमती चित्त निरोध क्षण का अन्वय करता है अनुसरण करता है ठीक है वो क्या आगे उसी को खोला तद एक से चित्त से प्रतिक्षणम इदम एक ही चित्त का चित्त एक ही है अलग अलग नहीं है सामान्य भाषा में हम बोल देते हैं मेरा एक मन तो ये कर रहा है एक मन ये कर रहा है जैसे दो मन है मन तो वही है वृत्ति के स्तर पर विचार के स्तर पर हम कह देते हैं एक मन ये एक मन ये एक मन मतलब एक मन का विचार दूसरा मन यानी दूसरे मन उसी मन का दूसरा विचार तो चित्त तो एक ही है तित्त तो उसी चित्त का एक ही चित्त का और उसी चित्त का प्रतिक्षण हर क्षण दम संस्कार अन्यथात्म संस्कारों का परिवर्तन होना प्रति क्षण ये चल रहा है जिस समय कोई निरोध समाधि में बैठा है असंप्रज्ञात समाधि में बैठा है हर क्षण संस्कारों में परिवर्तन हो रहा है हर क्षण थोड़ी देर कुछ चला फिर कुछ चला तो थोड़ी थोड़ी देर बाद में परिवर्तन हुआ ऐसा नहीं हर क्षण परिवर्तन हो रहा है और यह परिवर्तन मात्र असंप्रज्ञात में ही नहीं इस हर समय हमारे भी, भी होता रहता है चाहे हम दशा में हो चाहे ध्यान में बैठे हो चाहे समाधि में बैठे हो चित्त में हर क्षण ऐसे ही परिवर्तन होता रहता है क्योंकि हर क्षण हम कुछ ना कुछ जान रहे हैं हर क्षण कुछ ना कुछ हम विचार कर रहे हैं ये सब वृत्ति में आएंगे और इनका संस्कार भी पढ़ता रहेगा हर क्षण परिवर्तन हो रहा है उसके अंदर तो एक चित्त प्रतिक्षण संस्कार संस्कार का भिन्न भिन्न होना भिन्न होना पन यही निरोध परिणाम है हो गया तो जी संस्कारों में जो परिवर्तन हो रहा है निरंतर निरोध की दशा में भी तो इसका अर्थ ये हुआ कि चित्त तो उस बात को नहीं जान रहा है जो परिवर्तन हो रहा है उसको चित्त नहीं जान पा रहा वृत्ति के रूप में नहीं जान रहा है चित्त तो वैसे भी जड़ है तो वो क्या जानेगा लेकिन हमें संस्कारों का बोध नहीं होता लेकिन वहां पर परिवर्तन चल रहा है अंदर ही अंदर आगे आएगा कि चित्त के दो तरह के धर्म हैं एक परिदृष्ट धर्म और दूसरे कई अपरिदृष्ट धर्म परिदृष्ट यानी जो हमारे को दिखाई देते हैं दिखते हैं ज्ञात होते हैं तो वो हमारी वृत्तियां हैं विचार हैं और अपरिदृष्ट धर्म जो हमें ज्ञात नहीं होते उनमें संस्कार को भी गिना हुआ है तो अब निरोध समाधि लगी हुई है असंप्रज्ञात समाधि है चित्त में कोई वृत्ति ही नहीं उठ रही है चित्त में कोई वृत्ति नहीं उठ रही है लेकिन फिर भी वहां पर काम हो रहा है अंदर परिवर्तन हो रहा है हमें पता नहीं लगेगा हमें पता नहीं लगेगा लेकिन वहां परिवर्तन हो रहा है तो चित्त में जो भी परिवर्तन जो भी होता है तो आत्मा चित्त के माध्यम से जानता है तो यहां पर चित्त क्योंकि निरोध की दशा में है और आत्मा भी फिर कुछ नहीं जान रहा है और जो ये परिवर्तन हो रहा है फिर इसका ज्ञान कैसे होगा कि ये? उस समय तो नहीं होगा उस समय नहीं होगा लेकिन हमें पता लग जाएगा जो भी असंप्रज्ञात समाधि लगाएगा कि निरोध संस्कार जब दृढ़ हो गए हैं तो निरोध अवस्था देर तक बनी रहेगी वो देर तक बना रहना इस बात का सूचक है कि निरोध संस्कार काफी बन गए हैं नहीं तो क्या होगा जिसकी प्रारंभ में ही असंप्रजात लगनी लग रही है अभी थोड़ी देर असंप्रजात लगेगी फिर वो नीचे आ जाएगा वृत्ति आ जाएंगी वृत्ति उठती रहेगी बीच बीच में जैसे है सामान्य व्यक्ति की एकाग्रता थोड़ी बनती है फिर दूसरा विचार आ जाता है फिर एकाग्रता बनती है दूसरा आ जाता है ऐसे उसको भी होगा जब ये लंबा चल रहा है तो इससे वो अनुमान करेगा प्रत्यक्ष नहीं अनुमान करेगा कि मेरा निर, मेरे निरोध संस्कार प्रबल हो गए हैं व्युत्थान संस्कार क्षीण हो गए और यदि बार बार ज्यादा परिवर्तन हो रहा है तो अंदाजा आ जाता है कि अभी व्यत्थान संस्कार अधिक हैं। जो संस्कारों का परिवर्तन हम कह रहे हैं अभी संस्कार बदल रहे हैं तो पहले कौन से संस्कार थे अब कौन से तो किस तरह के संस्कार बदल रहे हैं कौन से आ रहे हैं कौन से जा रहे हैं वित्थान संस्कार हट करके निरोध संस्कार आ रहे हैं निरोध का मतलब तो हो गया जिसमें कोई वृत्ति नहीं हो उसका भी एक संस्कार पड़ रहा है कोई भी वृत्ति नहीं है कोई विषय नहीं बनाया हुआ है चित्त के द्वारा संसार का नाम रूप कुछ नहीं है ये एक ये निरोध परिणाम और इसी के संस्कार वहां पर पड़ेंगे और व्युत्थान के अंदर बाकी चीजें आ गई संसार की वस्तुओं के नाम रूप का स्मरण हो जाना विचार आ जाना भूत भविष्य के आ जाना ये व्युत्थान दशा है वो संस्कार क्षीण हो जाएंगे तो इसका अर्थ ये हुआ की व्युत्थान दशा के संस्कारों की जगह निरोध दशा के संस्कार बन रहे हैं तो ये तो एक ही बात हुई की एक ही बार परिवर्तन हुआ तो बार बार कैसे क्योंकि चित्त निरुद्ध अवस्था में है एक बार नहीं उसकी मात्रा में अंतर आएगा हमने मान लीजिए कूड़ा करकट बहुत सारा है और हमने थोड़ी सी सफाई की तो सफाई से गंदगी हट गई तो बोले एक बार झाड़ू लगाई तो क्या हटेगा बोले गंदगी हटेगी दूसरी बार लगाई तो वही गंदगी वही धूल हटेगी तीसरी बार लगाई तो तीसरी जगह एक लगाई मतलब एक बार यूं झाड़ू लगाई एक बार एक हाथ चलाया दूसरा चलाया तीसरा चलाया उससे क्या होगा हर बार वही होगा तो व्यत्थान संस्कार बहुत सारे हैं उन में से कुछ हटेंगे कुछ हटेंगे कुछ हटेंगे इधर निरोध संस्कार प्रबल होता जाएगा, उसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी वो क्षीण होते चले और कुछ नहीं। अच्छा जी, इसी में एक बात अभी तक हमने ये समझा था कि वृत्ति से संस्कार बनते हैं और संस्कार से फिर वृत्ति उठती है तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि कोई वृत्ति नहीं होती उसका भी संस्कार पड़ता है हाँ। थोड़ा स्पष्ट हाँ। ये अभी नहीं आई है बात ये तो प्रथम पाठ जब अंत में चल रहा था तब भी आई थी पहले भी ये चर्चा दो बार या तीन बार चल चुकी है सामान्य सिद्धांत यही है वृत्ति से संस्कार संस्कार से वृत्ति ठीक है वृत्ति से संस्कार बनते हैं कोई दो राय नहीं है खूब बनते ही है लेकिन इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि निरोध अवस्था में कोई संस्कार नहीं पड़ते क्योंकि वहां पर वृत्ति नहीं है प्रथम परिणिति तो हमारी यही बनेगी कि जब जब वृत्ति होती है तब तब संस्कार बनते हैं। वृत्ति नहीं होगी तो संस्कार नहीं बनेंगे सामान्य रूप से नियम काम करता है वहां भी हम इसको लगाएंगे तो वो शास्त्र से संमत नहीं है ये तो यह भी जानते थे वृत्ति से संस्कार बनते हैं इन्होंने ही लिखा है उसी से हमने भी जाना है लेकिन इसके बाद भी ये इस वचन को कह रहे हैं तो निरोध का भी अपना एक संस्कार है निरुद्ध अवस्था भी चित्त की एक अवस्था है तो उसका भी संस्कार पड़ेगा इसको अब मैं दूसरे शब्दों में कहूं मन का मन की चित्त की जो भी स्थिति होती है उसका एक संस्कार पड़ता है मन की चित्त की जो भी स्थिति होती है उसका एक संस्कार पड़ेगा वृत्ति अवस्था में है तो वृत्ति वाले संस्कार पड़ेंगे और वृत्ति नहीं है तो वृत्ति रहित अवस्था के संस्कार पड़ेंगे इसको और स्थूल उदाहरण से देखें तो हम जो देखते सुनते हैं क्रियाएं करते हैं उन सबके संस्कार पड़ते हैं लेकिन जिस समय हम देख सुन नहीं रहे होते कोई क्रिया नहीं कर रहे होते तब ऐसा भी होता है मान लीजिए निद्रा में है उसका भी तो अपना एक संस्कार पड़ता है यदि यह स्थल उदाहरण है कुछ वृत्ति वहां भी रहती है मूर्चित हो गए मूर्चित हो गए कभी मैं चलते हुए जा रहा था अचानक मूर्चित हो गया टक्कर लग गई फिर पता ही नहीं लगा क्या है। उसके बाद देखा तो चिकित्सालय में था क्या हुआ लेकिन फिर भी हमें एक जान रहता है ना कि ये बीच का काल ऐसा था जिसमें कोई वृत्ति नहीं थी मेरे को कोई होश नहीं था इसका बोध है हमारे जो खाली है वृत्ति रहित स्थिति है उसका अपना भी एक संस्कार पड़ता है वृत्ति रहित स्थिति यह अपने आप में एक स्थिति है उस स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है वृत्तियां भी स्थितियां हैं उनका भी संस्कार पड़ता है और जो वृत्ति नहीं है वो भी एक स्थिति है चित्त की उसका भी संस्कार पड़ता है और यह शब्द प्रमाण से स्पष्ट है ही इन दोनों पढ़ने वाले संस्कारों की बनावट में कोई फर्क होता है बनावट में अंतर कुछ मानना ही होगा हमारे को अलग अलग गुण उसमें उभरेंगे अलग अलग स्थिति लेकिन अगर हम यू कहें कि किसी लेखनी से कागज पे लिख रहे हैं तो उसमें अंतर होता है लिखावट में हमने लेखनी से लिखा कुछ भी श्यामपट पे लिखा चौक से उसमें अंतर होता है बोले बस वो जो लेखनी है वो तो नीला या काला काली जैसी भी है एक ही रंग है बस और कागज भी वैसा ही सफेद है और उस पर लिखते जा रहे हैं तो क्या कैसी रेखाएं खिंच रही हैं वैसे ही नीली काली जो भी है एक ही जैसी तो खिंच रही है मोटे तौर पे एक ही जैसी हो रही है लेकिन फिर भी भेद है उनमें यहां अलग अक्षर लिखे गए वहां अलग अक्षर लिखे गए ये वाक्य अलग है ये वाक्य अलग है दिखने में रंग रूप उस तरह देखेंगे तो एक जैसा है लेकिन फिर भी अलग अलग संस्कार है, अलग अलग लिखावट है ऐसे ही संस्कार भी सीडी में डीवीडी में कैसेट में जो भरा जाता है वो कैसे भरा जाता है एक जैसा होता है या अलग अलग होता है एक दृष्टि से देखेंगे तो एक ही जैसा होता है वही छाप पड़ रही है एक ही प्रक्रिया चल रही है लेकिन जैसे शब्द बोले जा रहे हैं उसके अनुसार वहां भिन्नता है तो वो भिन्नता है तो ऐसा ही संस्कारों के ऊपर चित्त पे जो संस्कार पढ़ रहे हैं चाहे वित्थान के हैं चाहे निरोध के हैं और के भी जितने अलग अलग हैं प्रक्रिया वही है छाप पड़ने की संस्कार एक दृष्टि से बिल्कुल एक ही जैसे हैं उसी ढंग से चल रहे हैं लेकिन उनकी गुणवत्ता आकार प्रकार की भिन्नता तो माननी होगी अलग अलग होंगे मेरा इस दृष्टि से पूछने का था कि क्या ऐसा संभव है कि संस्कारों को हम कन्वर्ट कर दें निरोध संस्कारों में निरोध संस्कार में हाँ। या वो अलग से, अलग से बनेंगे अलग से बनेंगे अलग से वो अलग से बनेंगे यही यहाँ पर बताया जा रहा है अलग से बनेंगे अब दूसरी दृष्टि से कहें तो बदलना कह सकते हैं मैं बीड़ी पीता हूं मैं शराब पीता हूं उसका मेरे पे संस्कार पड़ा हुआ है अब उसकी जगह पे बीड़ी ना पीने शराब ना पीने के संस्कार भी मैंने डाल लिए तो हम कह सकते हैं कि इसके संस्कार बदल गए अब ठीक है इसको हम बदलना भी कह सकते हैं इस दृष्टि से अगर कहेंगे तो वहां भी आप कह सकते हैं कि वित्तान संस्कार के निरोध संस्कार आ गए चोरी के संस्कार हट करके परोपकार के आ गए चोरी का हट गया तो परिवर्तित हो गया उस दृष्टि से कह सकते हैं लेकिन ये जो चोरी ना करने का संस्कार पड़ा बीड़ी सिगरेट और शराब ना पीने का नया संस्कार जो संस्कार पड़ा है वो नया है पीछे के जो संस्कार थे वो थे अब हमने नया संस्कार उसके ऊपर लिया ये किया ये किया ये किया, ये किया हम नये, नये नए नए संस्कार डाल रहे हैं नई वृत्ति नया संस्कार नई वृत्ति नया संस्कार अब वो अंदर उसको प्रभावित करेगा पिछले संस्कार को पिछली वृत्तियों से जो संस्कार बने थे वो अपनी जगह हैं और नई वृत्तियों से जो संस्कार बने वो अपनी जगह पे हैं अब ये उसको प्रभावित करेंगे बलवान होते जाएंगे या कोई भी बलवान होगा वो दूसरे को प्रभावित करेगा दबा देगा तो अंदर की दृष्टि से तो ये नए नए संस्कार ही हैं परिवर्तित नहीं हुए और स्थूल रूप से हम कहें तो पिछले संस्कार अब बदल गए इसके पहले क्रोधी अब क्रोधी नहीं रहा विचार बदल गए पहले आस्तिक आस्तिक था अब नास्तिक बन गया नास्तिक था तो आस्तिक बन गया नहीं इसके विचार बदल गए इसकी वृत्ति बदल गई हम तो उसको बदलने के रूप में कहते हैं क्योंकि दिखाई ऐसा देता है बाकी ये नए नए संस्कार स्वतंत्र बनेंगे ठीक है तो आगे का पाठ देखते हैं दसवां सूत्र योग दर्शन के तीसरे पात विभूति पात का दसवां सूत्र सूत्र है तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात तस्य उसकी प्रशांत वाहिता प्रशांत बिल्कुल प्रकर्ष रूप से शांत एक जैसी उसकी वाहिता उसका वाहन होना एक जैसा बना रहना ये कैसे होता है संस्कारात संस्कार के कारण से होता है या तस्य का मतलब है चित्त निरुद्ध चित्त उस चित्त की जो प्रशांत वाहिता है वो संस्कार के कारण से होती है प्रशांत वाहिता का एक क्रम पीछे भी आया था अभ्यास के प्रसंग में तत्र स्थित यत्नो अभ्यास स्थिति का कहा चित्त से वाहिता। एक जैसा बना रहना, बिल्कुल शांत यहां निरुद्ध अवस्था अर्थ लेंगे निरुद्ध अवस्था भी शांत एकदम अवस्था है क्योंकि एक भी वृत्ति नहीं है जब अनेक वृत्तियां अनियंत्रित रूप से आ रही हैं, ये अशांत अवस्था है जब एक भी वृत्ति नहीं है ये प्रशांत अवस्था है एक ही वृत्ति है ये शांत अवस्था है एक ही विषय चल रहा है तो चित्त की यह जो प्रशांत वाहिता है एक जैसा चलना है निरुद्ध अवस्था है ये किस कैसे होती है संस्कारा संस्कार से होती है अर्थात हमारा मन यदि किसी एक विषय में लग रहा है चाहे ध्यान साधना के अंदर जिसमें भी एक जैसा लगा रहे उसमें कारण संस्कार बनते हैं जब मन विचलित होता है उसमें वृत्तियां आती है उसका कारण ये संस्कार होते हैं तो प्रशांत वाहिता का कारण भी संस्कार है ये संस्कार इतने मुख्य हैं चंचलता का कारण भी संस्कार है और प्रशांत वाहिता का कारण भी संस्कार है तो तस्से प्रशांतवाहिता संस्कार ये जो निरोध परिणाम बताया ये देर तक बना रहे कैसे बना रहेगा जब ये संस्कार प्रबल होंगे निरोध के संस्कार जब बल बलवान होते जाएंगे तो ये देर तक समाधि लगने लगेगी देर तक वो उस स्थिति में रह सकेगा नहीं तो थोड़ी देर बाद में वापस नीचे आ जाएगा फिर वृत्तियां उठ जाएंगी भाष्य देखें निरोध संस्कार अभ्यास पाठ अपेक्षा प्रशांत वाहिता तस् चित्त से तस्य शब्द को खोल दिया चित्त चित्त की प्रशांतवाहिता तस्से से हम पूर्व सूत्र में वर्णित निरोध परिणाम को नहीं लेंगे चित्त को लेंगे यद्य निरोध परिणाम का प्रसंग है और चित्त के लिए मुख्य रूप से कहा जा रहा है कैसे है इसकी प्रशांतवाहिता निरोध संस्कार अभ्यास पाठवापेक्षा ये प्रशांतवाहिता का विशेषण है निरोध संस्कार ये हम सब समझते ही है कोई वृत्ति नहीं है उस निरोध संस्कार के अभ्यास की अपेक्षा रखती है बार बार निरोध संस्कार बार बार निरोध संस्कार निरोध स्थिति को बनाना होता है ये अभ्यास एक दिन दो दिन महीना दो महीना साल दस साल वो लगातार बार बार किया जाता है तो ये वाहिता आती है तो एक तो निरोध संस्कारों के अभ्यास की अपेक्षा होती है उसके आधार पर यह वाहिता आती है दूसरा पाटवापेक्षा उसमें पटुता आनी चाहिए कुशलता आनी चाहिए दो चीजें आवश्यक है कुछ इसको एक भी करते हैं अभ्यास की कुशलता के कारण से अभ्यास करते करते अभ्यास भी आवश्यक है और जो निरोध संस्कार है उसकी कुशलता ऊंचाई भी आवश्यक है तो निरोध संस्कार के अभ्यास के पाटव की अपेक्षा पटुता की अपेक्षा से ये प्रशांतवाहिता चित्त की होती है नहीं तो प्रशांतवाहिता नहीं आएगी असंप्रजात समाधि लगने के बाद भी प्रशांतवाहिता बन जाए ये नहीं नीचे आएगा ही व्यक्ति और जब ये निरोध संस्कार कमजोर होते हैं तो क्या होता है तो अगली पंक्ति में कहा तत्संस्कार मानते का मतलब निरोध निरोध संस्कारों की मंदता होने पर न्यूनता होने पर बल कम होने पर वित्थान धर्मिणा संस्कारेणा वित्थान धर्म वाले संस्कारों से निरोध धर्म संस्कारों अभिभूयते निरोध धर्म वाला जो संस्कार है वो क्षीण होता है दब जाता है पिछले सूत्र में बताया था निरोध परिणाम जिसमें निरोध संस्कारों का अभिभव हो रहा था प्रादुर, प्रादुर्भाव हो रहा था और व्यत्थान संस्कारों का अभिभव हो रहा था और क्षीण हो रहे थे लेकिन यदि निरोध संस्कार मंद हैं तो व्यत्थान संस्कार उसको दबा लेंगे असंप्रजा समाधि लगने लग गई निरोध संस्कार भी बन रहे हैं लेकिन वो अभी कम है कम है मंद है तो व्यत्थान संस्कार के द्वारा वो बार बार दबाए जाते रहेंगे दबाए जाते रहेंगे इसीलिए वो बार बार करते करते करते निरोध संस्कार जब प्रबल हो जाएंगे अब नहीं दबा सकता वो उसको तो जब निरोध संस्कार की मंदता के कारण से उनका अभिभाव होता है और व्युत्थान संस्कारों का प्रादुर्भाव होता है वो दबाते हैं अब यह निरोध परिणाम नहीं है को हम वित्थान परिणाम कहेंगे चित्त का परिणाम। जिस समय वो समाधि में गया या समाधि चल रही है असंप्रज्ञात समाधि तब तो निरोध परिणाम चल रहा है लेकिन समाधि जब टूटेगी और समाधि टूट करके फिर वो वित्थान अवस्था में आएगा तब भी तो चित्त में परिवर्तन हुआ है ये वित्थान परिणाम कहेंगे नाम नहीं दिया यहां पर लेकिन इसको हम विन परिणाम कह सकते बदलाव चित्त में फिर भी हुआ है तो ये एक परिणाम बताया निरोध परिणाम ये ऊंची स्थिति का है असंप्रज्ञात समाधि का है लेकिन संप्रज्ञात समाधि के समय क्या होता है क्या तब भी चित्त में परिणाम होता है और वो क्या परिणाम होता है वो आके बताया ग्यारहवीं सूत्र में कहा सर्वार्थता एकाग्रतयो सर्वार्थ तैकाग्रतयो क्षयोदयो तैका चित्तस्य समाधि परिणामः एक नया शब्द आ गया समाधि परिणाम पीछे निरोध परिणाम जिस समय में समाधि लगनी प्रारंभ हुई है जिस समय में समाधि लगनी प्रारंभ हुई है उस स्थिति के लिए यह कहा जा रहा है समाधि जब प्रारंभ हो रही है तब चित्त में क्या परिणाम होता है क्या बदलाव होता है वो बता रहे हैं कहा सर्वार्थता एकाग्रता सर्वार्थता और एकाग्रता एकाग्रता तो समझते ही हैं एकाग्रता एक ही विषय पर टिके हुए हैं और सर्वार्थता मतलब अनेकार्थता इधर टिका मन यहां गया वहां गया वहां गया यानी चंचल स्थिति तो सर्वार्थता और एकाग्रता दो शब्द हो गए इनका क्रमशः क्षय और उदय होता है क्षयोदयों सर्वार्थता का क्षय होगा और एकाग्रता का उदय होगा जैसे पीछे वित्तान संस्कारों का अभिभव और निरोध, निरोध संस्कारों का प्रादुर्भाव था यह क्षय और उदय एक ही बात है सर्वार्थता क्षीण होगी और एकाग्रता उत्पन्न होगी उदय होगा उसका अब ये जो चर्चा चल रही है ये वृत्ति के स्तर की है ये संस्कारों की बात नहीं है निरोध परिणाम संस्कारों के स्तर पर हो रहा था वृत्ति वहां नहीं थी लेकिन ये जो चल रहा है ये वृत्ति के लिए चल रहा है वृत्ति के स्तर पर चला तो सर्वार्थता और एकाग्रता का जो क्षय और उदय होता है इस समय में यह चित्त का समाधि परिणाम कहलाता है समाधि का मतलब एकाग्रता यहां जो अर्थ लिया जा रहा है समाधि का वो समाधि है एकाग्रता वो भी चित्त की वृत्ति का रुकना है अन्य वृत्तियों का रुकना है इसको कहते हैं समाधि परिणाम चित्त में बदलाव तो यहां पर भी होगा तो इसी बात को भाष्य में कहा सर्वार्थता <्प्ष्छता> चित्त धर्म ये जो चंचलता है या अनेक विषयों का आना है चित्त में वृत्तियां उठना है ये चित्त का धर्म है धर्म और धर्मी दो शब्द आपको स्पष्ट है ही धर्मी मतलब वो वस्तु और धर्म उस वस्तु में रहने वाला गुण या क्रिया तो सर्वार्थता की जो स्थिति है ये भी चित्त का ही धर्म है चित्त में ही सर्वार्थता हो रही है अनेक अनेकता हो रही है अनेकाग्रता है एकाग्रता नहीं है अनेक विषय है आगे कहा एकाग्रता भी चित्त धर्म एकाग्रता भी उसी चित्त का धर्म है दोनों चित्त के ही धर्म है सामान्य रूप से यू बोला जाता है कि चित्त तो बड़ा चंचल है ये तो चंचलता तो इसका धर्म ही है ठीक है चंचलता उसका धर्म है लेकिन जो लोग ये बोलते हैं कि चित्त तो चंचल है ये तो उसका स्वभाव है उसके पीछे तात्पर्य क्या रहता है अर्थापत्ति क्या निकलती है किसको तो हम ठीक नहीं कर सकते ये तो स्वभाव है ऐसा ही है ये तो ये तो ऐसा ही चलेगा यानी इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है ये उसके पीछे का भाव होता है कोई कहे कि भाई आप मन को एकाग्र क्यों नहीं करते बोले जी चित्त तो चंचली है अब वो अपने पुरुषार्थ से हो रहा है कि मेरे में पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूं तो कोई दोष नहीं है और मैं पुरुषार्थ करूंगा भी तो ये तो चंचल है तो ठीक होने वाला नहीं है अपने को बचाता है व्यक्ति ये तो ऐसा ही है ये तो ऐसा ही होना है लेकिन इसको स्पष्टता इस से कहा सर्वार्थता चित्त का धर्म है तो एकाग्रता भी चित्त का धर्म है उसमें भी ये चीज आ सकती है एकाग्रता भी आ सकती है चित्त में आगे सर्वार्थता या क्षय तिरोभाव इत्यर्थ सर्वार्थता का क्षय होना यानी तिरोभाव अब छुप गए सर्वार्थता छुप गई है जब हम एकाग्र हो जाते हैं तो सर्वार्थता चंचलता जैसे कि विलीन हो जाती है कहां गई लीन हो गई बस पता ही नहीं कहां चली गई एकाग्र हो गए और जब एकाग्रता छोड़ के चंचलता में आ जाते हैं बोले एकाग्रता कहां गई बोले चली गई लुप्त तो हो गई विलीन हो गई तो ऐसे सर्वार्थता का क्षय अर्थात तिरोभाव रुक को माताजी को बताइए बंद कैसे करते हैं तो सर्वार्थता का क्षय होता है यानी तिरोभाव होता है रोभाव इत्यर्थ शब्द को खोला इन्होंने और एकाग्रता यह उदय आविर्भाव इत्यर्थ उदय का मतलब आविर्भाव उत्पन्न हो जाते हैं आगे तयोर धर्मित्वेना अनुगतम चित्तम चित्त इन दोनों में धर्मी के रूप में अनुगत है सर्वार्थता और एकाग्रता चित्त के धर्म है ये स्पष्ट कहा और चित्त का इनसे क्या संबंध है वो धर्मी के रूप में अनुवेद है इसको एक स्थूल उदाहरण से हम देख लें कि मान लीजिए गाड़ी का पहिया चल रहा है तो पहिया चल रहा है घूमना एक क्रिया हो रही है और पहिया रुकता भी है तो पहिये का चलना और रुकना चलना और रुकना ये दो क्रियाएं हो गई रुकने को भी एक क्रिया मान करके बोल रहा हूं कौन सी वृत्ति विकल्प वृत्ति के रूप में इन दोनों धर्मों में कौन अन्वित है यानी ये दोनों धर्म यानी ये जो क्रियाएं हो रही हैं चलना और रुकना रुका हुआ होना ये इन दोनों स्थितियों में कौन वहां पर है बोले तो पहिया है चलते समय भी पहिया था और जब क्रिया नहीं हो रही है तब भी पहिया है वहां पर तो ऐसे में यह पहिया धर्मी के रूप में इन दोनों क्रियाओं में अन्वित है वहां भी है और यहां भी है बस इसी तरह से चित्त के लिए कहा गया कि सर्वार्थता चित्त का धर्म है एकाग्रता भी चित्त का धर्म है और इन दोनों में चित्त धर्मी के रूप में अन्वित है धर्मी के रूप में अन्वित है आत्मा नहीं चित्त धर्मी इसका चित्त है धर्मित्व अनुगतम चित्तम तद इन वह यह जो अभी बताया चित्तम अपजनो स्वात्मभूत धर्मयो अनुगतं समाधीय वह यह चित्त अपाय और उपजन वाले अपाय का मतलब हटना क्षीण होना उपजन यानी उत्पन्न होना उदय होना स्वात्मभूतो धर्मयो अपने आत्मभूत अपने स्वयं के स्वरूप वाले जो ये दो धर्म है सर्वार्थता चित्त का अपना धर्म है स्वात्मभूत है उसी में रहता है एकाग्रता भी चित्त का धर्म है स्वात्मभूत है अपना ही रूप है वो इन दोनों में जो अनुगत चित्त होता है वो समाधि यते समाधान को प्राप्त होता है एकाग्रता को प्राप्त होता है सचित्त से समाधि परिणाम ये चित्त का समाधि परिणाम है निरोध परिणाम भी चित्त का ही था निरोध परिणाम जो बदलाव आया वो किस में आया भूमिका भी यही थी कि चित्त में उस समय क्या बदलाव होता है तो निरोध परिणाम चित्त का है, वृत्ति के स्तर परिणाम जब सर्वार्थता हटके एकाग्रता आ रही है अभी प्रारंभ की बात है समाधि लगनी प्रारंभ हुई है लेकिन जब समाधि लग गई एकाग्रता ही चल रही है उस समय चित्त में परिणाम होता है या नहीं होता है तो उसमें भी परिणाम होता है उसमें भी बदलाव होता है उसको अगले सूत्र में बताया बारवा सूत्र तथा पुनः शांतोदितुल्य प्रत्यय चित्त से एकाग्रता परिणाम एकाग्रता परिणाम ये नाम दिया गया निरोध परिणाम समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम तो तथा पुनः उसके बाद फिर फिर शांतोदित तुल्य प्रत्यय प्रत्यय यानी जान, यानी वृत्ति एकाग्रता वाली और वो तुल्य है समान है तुल्य प्रत्यय है वो कैसे शांत और उदित शांत और उदित हो रहे एकाग्रता है एकाग्रता में भी वृत्ति शांत और उदित होती रहती है शांत और उदित होती रहती है हमारे मन में हम ये विचार कर लें कि एक वृत्ति थी फिर दूसरी वृत्ति आई तो पहली वृत्ति चली गई और दूसरी आई यहां तो बदलाव दिखाई देता है हमें लेकिन जब एक ही विषय पर हम टिके हुए हैं एकाग्रता है तब तो एक ही जैसा है तब तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो कह रहे नहीं उस समय भी बदलाव होता है इस समय जो वृत्ति है वो बस केवल इसी समय है अगले क्षण में नहीं है अगले क्षण में नई वृत्ति पैदा होगी लेकिन वैसी की वैसी होगी हम किसी एक वस्तु को देख रहे हैं एक वृक्ष को देख रहे हैं एक व्यक्ति को देख रहे हैं तो हमने उसको 10 सेकंड देखा एक मिनट देखा उस 10 सेकंड, एक मिनट के काल में हर क्षण नया नया जान वहां पर हमें हो रहा है हर क्षण नया नया देख रहे हैं नए से मतलब वस्तु वही है जान के रूप में वही आएगा लेकिन वृत्ति नई नई बन रही है एक लेखनी को एक उंगली को देख रहे हैं अब उसको देखते हुए इस समय एक एक वृत्ति बनी अगले क्षण फिर बनी तीसरी बार बनी लगातार बन रही है और बीच में कुछ आ गया तो वृत्ति समाप्त हटा लिया तो समाप्त हर क्षण नई वृत्ति बन रही है लेकिन है समान इसलिए कहा तुल्य प्रत्यय तो पिछला प्रत्यय का क्या हुआ पिछली वृत्ति का क्या हुआ तो शांत हो गई और अगली वृत्ति उदित हो गई और फिर अगले क्षण में जो पिछली वाली थी दूसरी थी जो उदित हुई थी वो शांत हो गई और तीसरी हो गई फिर अगले क्षण में चौथी आ गई और तीसरी समाप्त हो गई जिस वस्तु विषय के बारे में हम सोच रहे हैं वृत्ति कर रहे हैं वो एक ही है इसलिए हम कह देते हैं कि वो एकाग्र है एक ही पर टिका हुआ है लेकिन वृत्ति तो उसी वस्तु के बारे में नई नई हो रही है बार बार हो रही है ईश्वर का ध्यान करते हैं उस समय हम एकाग्रता में चले गए हैं ईश्वर के किसी भी एक गुण को हम सोच रहे हैं उसको हर क्षण जब हम सोच रहे हैं वो नई नई वृत्ति है हर क्षण नई नई वृत्ति उत्पन्न हो रही है लेकिन है समान एक जैसी है तो जिस समय में हम एकाग्र होते हैं उस समय भी पिछली वृत्ति का क्षय और नई वृत्ति का उदय होता रहता है अर्थात क्षय और उदय वहां भी चल रहा है अर्थात चित्त में परिणाम वहां भी हो रहा है तो जब समाधि लग गई और उस समय जो स्थिति चल रही है एकाग्रता की उस समय भी चित्त परिणाम हो रहा है चलम चुण वृत्तम वहां भी विद्यमान है एक ही जैसा है एक तथा पुनः शांतोदितुल्य प्रत्यय चित्त से एकाग्रता परिणाम इसको एकाग्रता परिणाम नाम दिया गया भाष्य में खोला इसको समाहित चित्त से पूर्व प्रत्यय शांत उत्तर तत्सदृश उदित समाहित चित्त का समाधि लग गई है उसके लिए बात कर रहे हैं तो पहला वाला प्रत्यय समाप्त हुआ उत्तर तत्सदृश और बाद वाला तत्सदृश उसी जैसा उदित हुआ है भिन्न भिन्न नहीं है संख्या की दृष्टि से भिन्न है कि पहले अलग प्रत्यय था फिर दूसरा प्रत्यय है लेकिन है एक जैसे ही सदृश है एकाग्रता का यही मतलब होता है दूसरी वृत्ति आएगी ही नहीं ये एकाग्रता का मतलब नहीं है सदृश वृत्ति अलग अलग आ रही हैं एक के बाद एक उत्पन्न हो रही है बस यही एकाग्रता है अन्य विसदृश वृत्ति आएगी तो ये एकाग्रता नहीं है तो शांत उत्तर सदृश उदित समाधि चित्तम उभयो अनुगतम समाधि में स्थित जो चित्त है वो उभयो अनुगतम दोनों में अनुगत है पहला जो था उसमें भी तो वही चित्त था दूसरे में भी वही था जैसे सर्वार्थता और एकाग्रता में वही एक चित्त था ऐसे ही यहां पर भी वही एक चित्त है पुनस्त और फिर वैसे ही होता रहता है कब तक होता है आ समाधि समाधि के समाप्त होने तक ऐसा ही होता रहता है। जब तक समाधि भंग नहीं होगी एकाग्रता रहेगी यही स्थिति बनी रहेगी तो यह तीसरा परिणाम बताया सखलु अयम धर्मिण चित्त एकाग्रता परिणाम है यह एकाग्रता परिणाम भी उस धर्मी चित्त का ही है तीनों परिणाम धर्मी के हो गए अब इन तीनों परिणामों को एक बार समग्र रूप से देखेंगे पहला अंतर निरोध परिणाम संस्कारों के विषय में है और समाधि परिणाम एकाग्रता परिणाम ये वृत्ति के स्तर पर है निरोध परिणाम असंप्रजात समाधि की स्थिति में बताया जा रहा है और समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम संप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से बताया जा रहा है इनमें यदि निचली उंचली स्थिति को हम देखें पहले क्या था फिर क्या था फिर तब अच्छी अच्छी स्थिति की दृष्टि से तो इन तीनों में सबसे निचली स्थिति है समाधि परिणाम क्योंकि अभी समाधि लगी है सर्वार्थता हटके अभी एकाग्रता आई आई है ये जो परिवर्तन हो रहा है ये सबसे निचला है अब एकाग्रता आ गई और एकाग्रता चल रही है ये दूसरा स्तर है और जब एकाग्रता भी समाप्त तो हो गई निरुद्ध निरुद्धावस्था हो गई ये निरुद्ध परिणाम ये तीसरा स्तर है निरोध परिणाम इन तीनों परिणामों में सबसे ऊंची स्थिति है एकाग्रता परिणाम उससे निचली स्थिति है और समाधि परिणाम उससे भी निचली स्थिति है ये इनका क्रम बनता है ठीक है ये बात समझ में आ गई तो चित्त में तो परिणाम होते रहेंगे और चित्त में ही हमें परिणाम करना है ये पूरा योग है ही इसीलिए कि चित्त को परिवर्तित करना है पहले वृत्ति के स्तर पर फिर संस्कारों के स्तर पर यह सारी साधना उसी पे केंद्रित है उसी के ही चारों ओर घूमती है उसी के लिए ही सारे विधि विधान बताए गए हैं तो चित्त में बदलाव होता रहता है बहुत बार हम बोल देते हैं कि स्वभाव तो बदलता नहीं है स्वभाव तो बदलता नहीं है किसी का कैसा स्वभाव किसी का कैसा स्वभाव अब तो स्वभाव बन गया मेरा आप तो बदल ही नहीं सकता ये तो अपुषार्थ की बात हो गई निराशा की बात हो गई कुछ ना करने की बात हो गई वे तो अब तो आदत बन गई अब कुछ नहीं हो सकता कुछ भी आदत हो कितनी भी हो बदलाव तो हो ही सकता है वही बताया जा रहा है सर बदलाव हो सकता है होगा ही पहले भी तो हुआ है अभी भी हो जाएगा अच्छे से बुरे बने तो भी बदलाव हुआ है बुरे से अच्छे बने तो भी बदलाव हुआ है और होगा ही कर ही सकते हैं ये विश्वास साधक के मन में होना चाहिए ऐसा छोड़ नहीं सकते जब तो कुछ नहीं हो सकता संस्कार पड़ गए सब बदले जा सकते हैं सब बदले जा सकते हैं आगे चलते हैं तो ये जो परिणाम बताए चित्त के तो क्या ऐसे चित्त में ही परिणाम होते हैं औरों में भी परिणाम होते हैं चित्त भी एक द्रव्य है वस्तु है कार्य द्रव्य है प्रकृति से बना है बाकी सब में भी होते हैं तो बोले हाँ सब में होते हैं तो उसके लिए तेरवा सूत्र देखिए उन्होंने तो कहा एतेना तेना धर्मलक्षणावस्था शु परिणाम व्याख्याता ए इसके द्वारा इस शैली से जो चीज अभी बताई गई ये जो परिणाम बताए इसके द्वारा ही भूतेंद्रियशु भूतों में और इंद्रियों में भूत का मतलब है पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन भूतों में और इंद्रियेशु, इंद्रियों में तो चित्त को छोड़ जो इंद्रियां हैं ज्ञान इंद्रिया है, इंद्रियां भी ले लीजिए उनमें भी परिणाम होता रहता है बदलाव होता रहता है उनका परिणाम भी ऐसे ही समझ लेना चाहिए एक तेन भूतों भूतों और इंद्रियों में तीन तरह के परिणाम बताएंगे अब आगे अभी तक जो तीन परिणाम बताए थे वो तो एक चित्त की दृष्टि से थे अब एक नए शिरे से तीन परिणाम बताए जा रहे हैं तो उसमें धर्म लक्षण अवस्था परिणाम आ धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम ये तीन तरह के से बदलाव देख रहे हैं धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम ये तीन परिणाम सब में समझ लेने चाहिए चित्त में जो अभी हमने परिणाम देखे थे निरोध परिणाम समाधि परिणाम एकाग्रता परिणाम ये तीनों के तीनों धर्म परिणाम है रोकना अभी जो तीन परिणाम बताए जा रहे हैं धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम ये जो तीन परिणाम बताए जा रहे हैं उसमें से जो पहला है धर्म परिणाम उसके अंतर्गत आएंगे अभी जो पीछे के तीनों परिणाम थे निरोध परिणाम भी समाधि परिणाम भी और एकाग्रता परिणाम क्योंकि निरोध भी एक धर्म है चित्त का समाधि भी एक धर्म है एकाग्रता भी धर्म है और सर्वार्थता भी धर्म है ये सब धर्म है। धर्मों में जब परिवर्तन आता है तो इसको धर्म परिणाम कहते हैं लेकिन उसके अलावा दो परिणाम और हैं लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम उसकी चर्चा आगे व्यासभाषी में की जाएगी विस्तार से इसका वर्णन किया गया और योग दर्शन के विशेष विशेष जो प्रसंग है जो कठिन प्रसंग है उसमें एक प्रसंग ये भी है परिणामों का ये जो कौन कौन से परिणाम बताए जा रहे हैं इसको गंभीर विषय दार्शनिक विषय थोड़ा ध्यान देंगे तो ये समझ में आ जाएगा परिणाम अभी तक के परिणाम तो हमने समझ लिए धर्मी के यानी वस्तु के द्रव्य के एक धर्म के हटने पर दूसरे धर्म का आ जाना ये धर्म परिणाम है धर्म में बदलाव आना धर्मी वही है धर्मी नहीं बदला है धर्मों में परिवर्तन आ जाना यह धर्म परिणाम कहलाता है तो जब निरोध संस्कार आए थे व्यत्थान संस्कार हटे थे यह भी धर्म परिणाम था क्योंकि धर्म बदल गया था निरोध संस्कार हटके भी संस्कार आए थे यह भी धर्म है जब सर्वार्थता हटकर के एकाग्रता आई थी तो सर्वार्थता भी चित्त का धर्म था और एकाग्रता भी चित्त का धर्म था एक धर्म हटके दूसरा धर्म आया ये भी धर्म परिणाम है तो वित्थान निरोध संस्कारों का इधर उधर होना यह भी धर्म परिणाम है और एकाग्रता सर्वार्थता का होना यह भी धर्म परिणाम ही है और एकाग्रता का बना रहना जिसको एकाग्रता परिणाम कह रहे हैं वो भी एक हटकर के दूसरा वैसा ही आता जा रहा है बदलाव तो वहां पर भी हो रहा है तो ये तो धर्म परिणाम और लक्षण और अवस्था परिणाम को हम और आगे देखेंगे भाष्य देखिए एते ना, एते ना अर्थात पूर्वोक्ते ना, इसी को खोल दिया पूर्वोक्त ने पहले जो तीन प्रकार के निरोध समाधि और एकाग्रता परिणाम कहे गए उसके द्वारा पूर्वोक्तना चित्त ना। ये जो तीन चित्त के परिणाम कहे गए थे पीछे उससे धर्म लक्षण अवस्था रूप जो कि धर्म लक्षण अवस्था रूप में हो सकते हैं। तीनों रूप में हो सकते हैं वहां पर भी घटाएंगे जो नाम दिए गए थे निरोध परिणाम समाधि परिणाम एकाग्रता परिणाम ये अपने आप में तो धर्म परिणाम ही है लेकिन इन्हीं के साथ साथ जुड़ करके हम लक्षण और अवस्था परिणाम भी देख सकते हैं उसको बाद में घटाएंगे इसके वर्णन से भूत इंद्रियशु धर्म परिणामों लक्षण परिणामों अवस्था परिणामच उक्तो वेदितव्य तो इसी से भूतों में और इंद्रियों में भी तीनों प्रकार के धर्म लक्षण अवस्था परिणाम कह दिए गए ये समझ लेना चाहिए अलग से नहीं बताए ये बता दिया ऐसी वो भी समझ लेने चाहिए वहां भी ऐसे ही परिणाम होते रहते हैं अब जो पीछे हमने परिणाम देखे थे आदि, निरोध आदि उन उदाहरणों को लेकर के अब ये घटा करके बता रहे हैं ब्यास जी तो कहा तुत्थान निरोधो अभिभव प्रादुर्भावान संस्कार और निरोध संस्कार इनमें अभिभव और प्रादुर्भाव कहा गया था वित्थान संस्कारों का अभिभाव था निरोध संस्कारों का प्रादुर्भाव था धर्मिणी धर्म परिणाम ये धर्मी चित्त में धर्म का परिणाम था वित्थान धर्म हट करके निरोध धर्म आया ये धर्म का बदलाव हो गया सोने का कोई टुकड़ा था उससे हमने कुछ आभूषण बना लिया कुंडल अंगूठी जो अंगूठी जो भी बना ली तो सोना जिस समय डले के रूप में था उस डले धर्म को छोड़ करके अब वो कंगन कुंडल के रूप में आ गए तो धर्म का बदला हुआ सोना वही है मिट्टी चूर्ण रूप में थी पहले फिर पिंड बन गई पिंड से घट के रूप में आ गई फिर कपाल यानी टुकड़े हो गए और फिर मिट्टी बन गई चूरा हो गई मिट्टी वही है धर्मी वही है लेकिन पहले वो चूर्ण धर्म में था फिर पिंड धर्म आ गया फिर घट धर्म आ गया फिर कपाल धर्म आ गया ये धर्मी में धर्म का बदलाव हो रहा है धर्मी में धर्म का बदलाव हो रहा है तो इसलिए इन्होंने यह कहा कि ये जो वित्थान और निरोध का अभिभव प्रादुर्भाव है ये धर्मी यानी चित्त के अंदर धर्म का परिणाम है धर्म परिणाम स्पष्ट हो गया एक धर्म हटके दूसरा धर्म आना अब आगे कहते हैं लक्षण परिणाम लक्षण परिणाम एक अलग ढंग से परिभाषित किया इन्होंने कि निरोध त्रिलक्षण निरोध परिणाम तीन लक्षण वाला होता है ये लक्षण शब्द यहां पर अलग अर्थ में है जो स्वयं खोलेंगे ये त्रिलक्षण को खोला त्रिभी अधक्त तीन अधक्त है अध मतलब मार्ग होता है अभी मार्ग का मतलब भी क्या है तो उसके लिए शब्द कहा एक तो है अनागत अनागत का मतलब है जो स्थिति अभी आई नहीं है एक है अनागत एक है वर्तमान विद्यमान और एक जब वो चला गया तो अतीत अवस्था ये जो काल की दृष्टि से कथन है कि कोई धर्म कभी अनागत अवस्था में था कभी वर्तमान में आया और कभी अतीत में चला गया अब एक ही धर्म को पकड़ लिया है वो धर्म कभी अनागत है कभी वर्तमान है कभी अतीत हो रहा है ये जो काल का परिवर्तन हो रहा है ये लक्षण परिणाम है धर्मी में धर्म परिणाम को देखते हैं कि एक धर्म चला गया दूसरा आ गया धर्मी में धर्म परिणाम देखा था और धर्म में लक्षण परिणाम देखेंगे घड़ा अभी बना हुआ है घट एक धर्म है मिट्टी का मिट्टी धर्मी है और घट एक धर्म है अब इस घटत्व को घट धर्म को ही पकड़ के रखिए अभी घड़ा है तो घट धर्म अभी वर, अभी वर्तमान लक्षण में है। जिस समय मिट्टी पिंड के रूप में थी जिस समय पिंड के रूप में थी उस समय पिंड धर्म वर्तमान था लेकिन घट धर्म अनागत था अनागत अभी आया नहीं था अभी मिट्टी पिंड के रूप में लेकिन जब घट बन गया तो घट धर्म वर्तमान में आ गया अब अनागत में नहीं है वो और जब घड़ा टूट करके कपाल बन गया ठीकरे बन गया अब घट धर्म अतीत में चला गया तो एक ही धर्म को जब हम इन तीन कालों में देखते हैं इसको कहते हैं लक्षण परिणाम बदलाव आया या नहीं आया जैसे मिट्टी में पिंड को छोड़ के घट धर्म आया तो मिट्टी में बदलाव आया परिणाम मतलब बदलाव अब धर्म को जब देखेंगे कभी धर्म अनागत अवस्था में होता है कभी वर्तमान में होता है कभी अतीत में होता है तो यह उस धर्म में बदलाव आ गया इसको कहते हैं लक्षण परिणाम और उस लक्षण परिणाम को ही यहां पर खोल के बताया जा रहा है लक्षण परिणामश्च क्या निरोध त्रिलक्षण त्रिभीर अद्वभि युक्त स खलु अनागत लक्षणम प्रथमं हितवा अपने अनागत लक्षणों को छोड़ करके कौन सा धर्म लिया इन्होंने निरोध धर्म अब वहां पर आप निरोध परिणाम वाले प्रसंग में चले जाइए कि असंप्रजात समाधि लगने से पहले वित्तान संस्कार थे अब निरोध संस्कार आए तो निरोध संस्कार जिस समय आ गए तो क्या होगा तो वो सबसे पहले अपने अनागत लक्षण को अथवा को प्रथमम छोड़ करके जो कि पहला वाला था उसको छोड़ दिया उसने जिस समय वित्थान दशा थी वित्तान संस्कार थे उस समय में निरोध संस्कार कौन से लक्षण में था अनागत में था अभी आया नहीं था तो जब वो अनागत से वर्तमान में आ रहा है तो अनागत को छोड़ कर के आ रहा है अनागत तो इसलिए कहा अनागत लक्षण हित्व धर्मत्व धर्मत्वेन अनतिक्रांत है लेकिन उसका निरोध धर्म उसमें परिवर्तन नहीं आया धर्मत्व निरोध धर्मत्व तो अभी भी विद्यमान है उसका धर्मत्वेन न अनतिक्रांत वर्तमान लक्षणम प्रतिपन्न वर्तमान लक्षण को प्राप्त हो गया है अभी वर्तमान में आ गया यत्र अस्य स्वरूपेण अभिव्यक्ति जहां उसकी अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है जब अनागत में था तो स्वरूप अभिव्यक्त नहीं था जब वर्तमान में आ गया तो स्वरूप अभिव्यक्त हो गया स्वरूपेण अभिव्यक्ति एशो अस्य द्वितीय अधिक दूसरा अध्याय ये लक्षण परिणाम का दूसरा हो गया न चाह अतीत अनागात अभ्याम लक्षण अभ्याम है लेकिन जिस समय वर्तमान लक्षण में है तो अनागत से रहित है और अतीत से रहित ऐसा नहीं वर्तमान केवल उसका प्रकट हो गया है अतीत और अनागत से बिल्कुल रहित नहीं है वर्तमान केवल प्रकट होगा तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं और आगे देखेंगे प्रणाता में सभी को साधार अभिवादन ओम शोम